कर्तृत्व न कर्मा लोक सृजति प्रभु न कर्म है लेकिन कर्ता नहीं इस सूत्र में कृष्ण बहुत ही महत्वपूर्ण बात के परमात्मा श्रेष्टा तो है लेकिन कर्ता नहीं कर्ता इसलिए नहीं कि परमात्मा को ये स्मरण भी नहीं है स्मरण हो भी नहीं सकता है कि मैं हूँ मैं का ख्याल ही तू के विरोध में पैदा होता है। तू हो तो ही मैं पैदा होता है परमात्मा के लिए तू जैसा अस्तित्व में कुछ भी नहीं इसलिए मैं का कोई ख्याल परमात्मा को पैदा नहीं हो सकता है। मैं के लिए जरूरी है कि तू सामने खड़ा हो तू के खिलाफ तू के विरोध में तू के साथ सहयोग में मैं निर्मित होता है परमात्मा के मैं का अहंकार के निर्माण का कोई भी उपाय नहीं इसलिए कर्ता का कोई ख्याल परमात्मा को तो नहीं हो सकता लेकिन सृष्टा वो है और सृष्टा से अर्थ है कि जीवन की सारी सृजनधारा उससे ही बहती है सारा जीवन उससे ही जन्मता और उसी में लीन होता है लेकिन इस सृष्टा की बात को भी थोड़ा सा समझ लेना जरूरी होगा सृष्टा भी बहुत तरह से हो सकता है कोई। एक मूर्तिकार एक मूर्ति का निर्माण करता है मूर्ति बनती जाती है मूर्तिकार से अलग होती चली जाती है जब मूर्ति बन जाती है तो मूर्तिकार अलग होता है मूर्ति अलग होती है मूर्तिकार मर भी जाए तो जरूरी नहीं कि मूर्ति मरे मूर्तिकार के बाद भी मूर्ति जिंदा रह सकती है मूर्तिकार ने जो सृष्टि की वो सृष्टि अपने से अन्य है अलग है बाहर है मूर्तिकार बनाएगा जरूर लेकिन मूर्ति मूर्तिकार पृथक है एक नृत्यकार नाचता एक नर्तक नाचता वो भी सृजन करता है नृत्य का लेकिन नृत्य नर्तक से अलग नहीं होता नर्तक चला गया नृत्य भी चला गया, नर्तक मर जाएगा तो नृत्य भी मर जाएगा नर्तक ठहर जाएगा तो नृत्य भी ठहर जाएगा नृत्य नर्तक से भिन्न कहीं भी नहीं फिर भी भिन्न इस अर्थ में तो भिन्न नहीं है नर्तक से नृत्य जिस अर्थ में मूर्ति मूर्तिकार से भिन्न होती, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न इसलिए है कि नर्तक तो नृत्य के बिना हो सकता है लेकिन नृत्य नर्थ नर्तक के बिना नहीं हो सकता नर्तक नृत्य के बिना हो, बिन हो सकता है लेकिन नृत्य नर्थ नर्तक के बिना नहीं हो सकता मूर्तिकार और मूर्ति में जो भेद है वैसा भेद तो नृत्यकार और नर्तक में नहीं है लेकिन पूरा अभेद भी नहीं एक भी नहीं है दोनों क्योंकि नर्तकार हो सकता है नृत्य ना हो लेकिन नृत्य नहीं हो सकेगा ठीक ऐसे ही जैसे सागर हो सकता है लहर ना हो लेकिन लहर नहीं हो सकती सागर के बिना सागर के होने में कोई कठिनाई नहीं है बिना लहर के लेकिन लहर सागर के बनाने हो इसलिए सागर और और लहर एक भी है और एक नहीं भी भी नहीं परमात्मा का जो संबंध है वो जैसा है। वो जैसा इसलिए अगर हिंदुओं ने नटराज की धारणा की तो बड़ी कीमती है नाश्ते हुए परमात्मा की धारणा की नृत्य करते शिव को सोचा तो बहुत गहरा है शायद पृथ्वी पर नृत्य करते हुए परमात्मा की धारणा हिंदू धर्म के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जहां भी लोगों ने परमात्मा की सृष्टि की बात सोची है वहां सृष्टि मूर्ति और मूर्तिकार वाली सोची है नृत्य और नर्तक वाली नहीं लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता नहीं परमात्मा इस तरह जगत को नहीं बनाता परमात्मा इसी तरह जगत को बनाता है जैसे नर्तक नृत्य को बनाता है एक पूरे समय डूबा हुआ नृत्य में और फिर भी अलग क्योंकि चाहे तो को छोड़ दे और अलग का नृत्य बचेगा नहीं उसके बिना नर्तक उसके बिना बच सकता है इसलिए नृत्य नर्तक पर निर्भर है नर्तक नृत्य पर निर्भर नहीं परमात्मा और प्रकृति के बीच नर्तक और नृत्य जैसा संबंध है प्रकृति निर्भर है परमात्मा पर। परमात्मा प्रकृति पर निर्भर नहीं परमात्मा ना तो हो तो प्रकृति खो जाएगी शून्य हो जाएगी लेकिन परमात्मा प्रकृति के बिना भी हो सकता है भेद भी है और अभेद भी अभिन्नता भी है और अभिन्नता भी दोनों एक साथ प्रकृति के बीच परमात्मा वैसे ही है जैसे नृत्य के बीच नर्तक है लेकिन जब नर्तक नाचता है तो शरीर का उपयोग करता है शरीर की सीमाएं शुरू हो जाती पैर थक जाए जरूरी नहीं कि नर्तक थके पैर टूट भी सकता है जरूरी नहीं कि नर्तक टूटे पैर चलने से थकेगा पैर की सीमा है हो सकता है नर्तक कभी न थका हो नर्तक नृत्य नर्त करते शरीर के भीतर कैटालिटिक एजेंट की तरह है कैटालिटिक एजेंट की बात थोड़ी ख्याल में तो कृष्ण का सूत्र समझ में आएगा विज्ञान में कैटलिटिक एजेंट का बड़ा मूल्य अर्थ कैटोलिटिक एजेंट से ऐसे तत्वों का प्रयोजन है जो स्वयं भाग तो नहीं लेते किसी क्रिया में लेकिन उनके बिना क्रिया हो भी नहीं सकती जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिला दें, तो पानी नहीं बनेगा बनना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त पानी में और कुछ भी नहीं हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मौजूद कर देने से पानी नहीं बनेगा बनना चाहिए क्योंकि पानी को अगर हम तोड़ें तो सिवाय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं होते तो पानी कैसे बनेगा अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बिजली कौधा दे तो पानी बनेगा बिजली क्या करती है कौन कर वैज्ञानिक कहते हैं बिजली कुछ भी नहीं करती सिर्फ उसकी मौजूदगी प्रिजेंस कुछ करती सिर्फ मौजूदगी बिजली कुछ नहीं करती सिर्फ उसकी मौजूदगी कुछ करती सिर्फ मौजूदगी ध्यान रहे बिजली करता नहीं बनती कुछ करती नहीं सिर्फ मौजूदगी बस उसका मौजूद होने में उसकी मौजूदगी की छाया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बन जाते इसीलिए अगर हम पानी को तोड़े तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हमको मिलेंगे लेकिन बिजली नहीं मिलेगी क्योंकि बिजली कृत्य में प्रवेश नहीं करती लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि बिजली अगर मौजूद ना हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते भी नहीं उनके मिलन के लिए बिजली की मौजूदगी जरूरी अब इस मौजूदगी को हम क्या करें इस मौजूदगी ने कुछ किया जरूर फिर भी ये कुछ भी नहीं किया करता नहीं परमात्मा को इस सूत्र में कृष्ण बिल्कुल कैटेलिटिक एजेंट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सारी प्रकृति वर्तती है यद्यपि परमात्मा की मौजूदगी के बिना प्रकृति वरत नहीं सकेगी फिर भी परमात्मा की मौजूदगी में प्रकृति ही वरतती है परमात्मा नहीं बरतता जैसे मैंने उदाहरण के लिए कल आपको कहा था उसे थोड़ा गहरे में देख ले आपको भूख लगी मैंने आपसे कहा भूख आपको नहीं लगती पेट को लगती निश्चित ही भूख आपको नहीं लगती पेट को लगती आपको सिर्फ पता चलता है कि पेट को भूख लगी लेकिन अगर आप शरीर के बाहर हो तो फिर पेट को भूख लग सकती है या नहीं आप मर गए समझिए शरीर अब शरीर अब भी है पेट अब भी है भूख अब भी लगनी चाहिए क्योंकि पेट को भूख लगती थी आपको तो लगती नहीं आप अब नहीं है पेट को भूख अब नहीं लगती यद्यपि इससे यह मतलब नहीं कि आपको भूख लगती थी आपकी मौजूदगी पेट को भूख लगने के लिए जरूरी थी अनथ उसको भूख भी फिर भी भूख आपको नहीं लगती थी भूख पेट को ही लगती थी सारी प्रकृति वर्कती है अपने अपने गुणधर्म से परमात्मा की मौजूदगी में सिर्फ उसकी प्रेजेंस काफी है बस वो है और प्रकृति वर्क भी चली जाती है लेकिन वर्तन का कोई भी कृत्य परमात्मा को कर्ता नहीं बनाता है करता और सृष्टा में मैं यही फर्क कर रहा हूं उसके बिना सृष्टि चल नहीं सकती इसलिए उसे मैं सृष्टा करता हूं वो सृष्टि को चलाता नहीं रोज रोज इसलिए उसे मैं करता नहीं करता कृष्ण के सूत्र में उन्होंने कहा है जो जानते हैं वे जानते हैं कि प्रकृति अपने गुण धर्म से काम करती रहती पानी भाप बनता रहता परमात्मा पानी को भाप नहीं बनाता लेकिन परमात्मा की मौजूदगी के बिना पानी भाप नहीं बनेगा पानी भाप बनके बादल बन जाएगा बादल सर्द होंगे वर्षा होगी पहाड़ों पर पानी गिरेगा गंगाओं से बहेगा सागर में पहुंचेगा फिर बादल बनेंगे ये चलता रहेगा बीज वृक्षों से गिरेंगे जमीन में फिर अंकुर आएंगे परमात्मा किसी बीज को अंकुर बनाता नहीं लेकिन परमात्मा के बिना कोई बीज अंकुरित नहीं हो सकता उसकी मौजूदगी लेकिन मौजूदगी का ये जो कैटालिटिक एजेंट का ख्याल है इसे एक तरफ से और समझिए पश्चिम में एक वैज्ञानिक है जीन पिया गेट उसने माँ और बेटे के बीच माँ और बच्चे के बीच जीवन भर क्या क्या होता है इसका ही अध्ययन किया है वो कुछ अजीब नतीजों पर पहुंचा है वो मैं आपसे वो भी कैटलिटिक एजेंट जैसे नतीजे लेकिन कैटलिटिक एजेंट तो पदार्थ की बात है माँ का संबंध और बेटे का संबंध पदार्थ की बात नहीं चेतना की घटना है जीन प्यागेट का कहना है कि मां से बच्चे को दूध मिलता है ये तो हम जानते हैं लेकिन कुछ और भी मिलता है जो हमारी पकड़ में नहीं है। क्योंकि पियागेट ने ऐसे बहुत से प्रयोग किए जिनमें बच्चे को मां से अलग कर लिया सब दिया जो मां से मिलता दूध दिया सेवा दी सब दिया लेकिन फिर भी मां से जो बच्चा अलग हुआ उसकी ग्रोथ रुक गई उसका विकास रुक गया, उसके विकास में कोई बाधा पड़ गई वो रुग्ण और बीमार रहने लगा चालीस साल के निरंतर अध्ययन के बाद पियागेट यह कहता है कि माँ की मौजूदगी प्रेजेंस कुछ करती सिर्फ उसकी मौजूदगी बच्चा खेल रहा है बाहर माँ बैठी है अपने मकान के मा भीतर माँ भीतर मौजूद है बच्चा कुछ और सिर्फ मौजूद थी एक मिलियो एक हवा माँ की मौजूदगी अरब में एक बहुत पुरानी कहावत है कि चूंकि परमात्मा सब जगह नहीं हो सकता था इसलिए उसने माताओं का निर्माण किया बहुत बढ़िया कहावत है चूंकि परमात्मा सब जगह कहाँ आता इसलिए उसने बहुत सी माँ बना दी ताकि परमात्मा की मौजूदगी माँ से बह सके माँ से कुछ बहता है जो इमेटेरियल है पदार्थगत नहीं जिसको नापा नहीं जा सकता कोई उष्मा कोई प्रीति कोई स्नेह की धार शायद किसी दिन हम जान ले बहुत सी चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ अभी हम नाप नहीं पाए जमीन में ग्रेविटेशन है हम जानते हैं पत्थर को ऊपर फेंके नीचे आ जाता है लेकिन अभी तक ग्रेविटेशन नापा नहीं जा सका कि है क्या ये जमीन की जो कशिश है ये क्या है चांद पर हम पहुंच गए हैं लेकिन अभी कशिश के मामले में हम कहीं नहीं पहुंचे अभी हमें पता नहीं कि कशिश क्या है जमीन जो खींचती है पियागेट कहता है कि मां और बेटे के बीच भी ठीक ऐसी ही कशिश है कोई तो ग्रेविटेशन जिससे बेटा वंचित हो जाए तो हमें पता नहीं चलेगा लेकिन सूखना शुरू हो जाएगा शुरू हो जाएगा कोई आश्चर्य नहीं है कि अमेरिका में जिस दिन से परिवार शिथिल हुआ और माँ और बेटे के संबंध छीन हुए उसी दिन से अमेरिका विक्षिप्त होता जा रहा है पचास सालों में अमेरिका रोज पागलपन के करीब गया और अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं उस पागलपन का सबसे बड़ा कारण यह है कि माँ और बेटे के बीच संबंध की जो धारा थी वो छीण हो गई अमेरिका की स्त्री बच्चों को दूध पिलाने को राजी नहीं क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं इतना ही दूध तो बोतल से भी पिलाया जा सकता है और कोई हैरानी नहीं कि मां के स्तन से भी अच्छा स्तन बनाया जा सकता है इसमें कोई अड़चन नहीं लेकिन फिर भी उसके भीतर से जो अनजानी धारा बहती थी वो जो फैटिलिटिक एजेंट था मदरहुड का मातृत्व का वो नहीं पैदा किया जा दूध के साथ वो भी बहता था अभी हमारे पास नापने का उसे कोई उपाय नहीं लेकिन हम आज नहीं कल रोज रोज जितनी हमारी समझ बढ़ती है ये बात साफ होती चली जाती है कि मानवीय संबंधों में भी कुछ बहता जब भी ऐसा कोई बहाव होता है तभी हमें प्रेम का अनुभव होता है और जब परमात्मा और हमारे बीच ऐसा कोई बहाव होता है तो हमें प्रार्थना का अनुभव होता है ये दोनों अनुभव किसी अदृश्य मौजूदगी के अनुभव लेकिन कृष्ण कहते हैं परमात्मा कुछ करता नहीं ध्यान रहे करना उसे पड़ता है जो कमजोर हो करना कमजोरी का लक्षण है जो शक्तिशाली है उसकी मौजूदगी ही करती है एक शिक्षक क्लास में आता है और आके डंडा बजा के विद्यार्थियों को कहता है कि देखो मैं आ गया मैं तुम्हारा शिक्षक हूं चुप हो जाओ ये शिक्षक कमजोर है सच में जब कोई शिक्षक कमरे में आता है तो सुनना अच्छा जाता है उसकी मौजूदगी से। कहना पड़े तो शिक्षक है ही नहीं इसलिए पुराने सूत्र ये नहीं कहते कि गुरु को आदर करो पुराने सूत्र कहते हैं जिसको आदर करना ही पड़ता है उसका नाम गुरु जिस गुरु को आदर करने के लिए कहना पड़े वो गुरु नहीं जो गुरु कहे मुझे आदर करो वो दो खोड़ी के योग है कोई गुरु गुरु नहीं गुरु है ही वो कि आप ना भी चाहें कि आदर करो तो भी आदर करना ही पड़े उसकी मौजूदगी भी तत्काल भीतर से कुछ बहना शुरू हो जाए नहीं वो चाहता भी नहीं नहीं वो कहता भी नहीं उसे पता भी नहीं है कि कोई उसे आदर करे लेकिन उसकी मौजूदगी और आदर बहना शुरू हो जाए परमात्मा परम शक्ति का नाम है। अगर उसको भी कुछ करके करना पड़े तो कमजोर कृष्ण कहते हैं वो कुछ करता नहीं वो है इतना ही काफी है उसका होना पर्याप्त पर्याप्त से थोड़ा ज्यादा ही और प्रकृति काम करती चली जाती है उसकी मौजूदगी में सारा काम चलता चला जाता है लेकिन प्रकृति वर्तती है अपने गुणों से अपने नियमों से इसलिए जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है जो इस मौलिक त्व को और आधार को समझ लेता है वो फिर मैं करता हूं इस भ्रांति से छूट जाता है इतना बड़ा विराट अस्तित्व चल रहा है बिना कर्ता के तो मेरी छोटी सी गृहस्थी बिना कर्ता के नहीं चल पाए। इतने चांदे यात्राएं कर रहे हैं बिना कर्ता के रोज सुबह सूरज है, हर वर्ष वसंत आ जाता है अरबों खरगो वर्षों से पृथ्वी घूमती हैं निर्मित होती हैं, मिटती हैं, अनंत तारों का जाल चलता रहता है बिना किसी कर्ता कि इतना सब चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ जो व्यक्ति इस मूल आधार को समझ लेता है कि इतना विराट अस्तित्व चलता चला जा रहा है तो मेरे क्षुद्र कामों में मैं नाहकी करता को पकड़ के बैठा हूँ इतना विराट चल सकता है कर्ता से मुक्त होकर तो मैं भी चल सकता हूँ जिस व्यक्ति को यह स्मरण आ गया वो सन्यासी जिस व्यक्ति को यह स्मरण आ गया कि इतना विराट चलता है बिना कर्ता के तो मैं भी बिना कर्ता के चलता हूँ उठूंगा सुबह दुकान पे जाके बैठ जाऊंगा काम कर लूंगा भूख लगेगी खाना खा लूंगा नींद आएगी सो जाऊंगा लेकिन अब मैं करता नहीं रहूंगा प्रकृति करेगी मैं देखता रहूंगा बाधा भी नहीं डालूगा क्योंकि जो बाधा डालेगा वो भी कर्ता हो जाएगा आपको नींद आ रही और आपने काम ना सोए करता हो गए सुबह नींद आ रही और आप, तो आप, आप जबरदस्ती बोले हम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के रहेंगे तो भी करता हो जीवन को सहज जैसा जीवन है उसको कर्ता को छोड़कर प्रकृति पर छोड़ देने वाला व्यक्ति संन्यासी कृष्ण उसी निष्काम कर्मयोगी की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में बड़ी बड़ी भ्रांत धारणाएं आज दोपहर एक बहुत मजेदार बात हुई एक महिला मुझे मिलने आई आते ही उसने एक चाटा मेरे मुंह पर मार दिया मैंने उससे पूछा और क्या कहना है उसने उसने उसने कहा कहा कहा दूसरा दूसरा दूसरा भी भी भी मेरे सामने सामने करिए मैंने मैंने उसके मार दिया और क्या कुछ नहीं कहना मैं तो आपकी परीक्षा लेने आई मैंने कहा मेरे शरीर को चाटा मार के मेरी परीक्षा कैसे होगी उससे नहीं कहा क्योंकि जिसकी शरीर पर बुद्धि अटकी हो उससे कुछ भी कहना कठिन है मेरे शरीर को चोट पहुंचाकर मेरी परीक्षा कैसे होगी लेकिन हमारा भरोसा शरीर पर तुम तो मुझे छुरा भी मारोगे तो भी शरीर अपना काम जो करता है कर लेगा चाटा मारोगे तो मेरे लाल पर हाथ का निशान बन जाएगा शरीर अपना काम बरत लेगा अगर मेरे भीतर ख्याल हो कि मुझे मारा गया तो उपद्रव भीतर तक प्रवेश कर जाएगा अन्यथा में देखूंगा कि मेरे शरीर को मारा गया शरीर को मारा गया शरीर को जो करना है वो कर देगा और हैरानी की बात है कि शरीर चुपचाप अपने नियम में वर्त के अपनी जगह वापस लौट जाता है प्रकृति बड़ी शांति से अपना काम कर लेती है उसके हाथ का निशान बन गया था देर बाद मैंने देखा वो खो गया शरीर से पी गया लेकिन अगर मैं करता बन जाऊं मुझे मारा गया या मैं मारू या उत्तर दू या कुछ करूं तो फिर उपद्रव शुरू हुआ लेकिन हमारी पकड़ शरीर की भाषा से प्रकृति की भाषा से ऊपर नहीं उठती अगर मुझे मजाक करना होता तो एक चाटा मैं भी उसे मार सकता मजाक करना होता लेकिन गरीब नासमझ औरत उसके साथ मजाक करने ठीक भी नहीं लेकिन हम भाषा कौन सी समझते हैं जब वो चली गई तो मुझे ख्याल आया एक फकीर हुआ नसरुद्दीन गधादीन गधा से कहा कि अपना गधा मुझे दे दे, दे। बहुत जरूरी काम नसरुद्दीन ने कहा कि गधा तो को कोई और उधार मांग ले गया लेकिन तभी गधा ही तो ठहरा पीछे से अस्तवल से गधे ने आवाज वो आदमी क्रोध से भर गया उसने कहा कि धोखा देते हैं मुझे गधा अंदर बंदा हुआ मालूम पड़ता है नसरुद्दीन ने कहा क्या मतलब तुम्हारा मेरी बात नहीं मानते गधे की बात मानते हो मैं कहता हूं मेरा तुम्हें भरोसा नहीं आता गधा आवाज देता है उसका तुम्हें भरोसा आता है किस तरह की बात समझते हो आदमियों की गधे मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा मेरे शरीर को एक चांटा मार के कोई नहीं नहीं नहीं आता है है लेकिन शरीर सवारी से नहीं, गधे से ज़्यादा ज़्यादा गधे पर कुछ लोग उसकी ही भाषा समझते प्रकृति की भाषा से ऊपर हम नहीं उठ पाते इसलिए परमात्मा की हमें कोई झलक भी नहीं मिल पाती परमात्मा की झलक लेनी हो तो प्रकृति की भाषा से थोड़ा पार जाना पड़ेगा और इस चारों तरफ जो भी हमें दिखाई पड़ रहा है सब प्रकृति का खेल है जो भी हमारी आँख में दिखाई पड़ता है जो भी भी हमारे कान में सुनाई पड़ता है जिसे भी हम से छूते हैं वो सब प्रकृति का खेल है प्रकृति अपने गुणधर्म से बरत रही है अगर इतने पर ही कोई रुक गया तो वो कभी परमात्मा की झलक को उपलब्ध ना हो श्री कृष्ण कहते हैं उसकी झलक को अगर उपलब्ध होना तो ये प्रकृति का काम है ऐसा समझ के गहरे में ऐसे प्रकृति को ही करने दो तुम मत करो तुम करता मत रह जाओ तुम सिर्फ दृष्टा हो जाओ साक्षी हो जाओ कि प्रकृति ऐसा कर रही है तुम सिर्फ देखते रहो एक दर्शक की बासी और धीरे दीर, धीरे धीरे वो द्वार खुल जाएगा जहां से जिसने कभी कुछ नहीं किया जिसके बिना कभी कुछ नहीं हुआ उस परमात्मा की प्रतिमा की झलकनी शुरू हो जाएगी आपने पिछली चर्चा में कहा है कि परमात्मा अर्थात अस्तित्व समग्रता है लेकिन इस श्लोक में भूत प्राणी और परमात्मा या प्रकृति और परमात्मा ऐसे दो विभाग किए हैं कृपया इसका कारण स्पष्ट करें वही जैसा मैंने कहा नृत्य उन्दिक और नृत्यकार अगर हम नृत्यकार की तरफ से देखें तो दोनों एक लेकिन अगर नृत्य की तरफ से देखें तो दोनों एक नहीं जैसे लहर और सागर सागर की तरफ से देखें तो दोनों एक हैं, लहर की तरफ से देखें तो दोनों एक नहीं यदि हम परमात्मा की तरफ से देखें तब तो प्रकृति है ही नहीं वही है लेकिन अगर प्रकृति की तरफ से देखें तो प्रकृति है ये ये जो भेद है सब भेद मनुष्य की बुद्धि से निर्मित सब भेद और अगर कृष्ण जैसे व्यक्ति को भी समझाना हो किसी को कृष्ण भली जानते हैं अवेद को नहीं कोई भेद एक ही है लेकिन समझाना हो किसी को तो तत्काल दो करने पड़ेंगे बहुत समझने जैसी बात है जैसे कि कांच के प्रिज्म में से हम सूरज की किरण को निकालें तो सात टुकड़ों में बच जा तो एक होती है लेकिन तत्काल प्रिज्म में से निकलती के साथ हो जाती कभी पानी में एक लकड़ी के डंडे को डालकर देखे डंडा सीधा हो पानी में जाते तिरछा दिखाई पड़ने लगता है बाहर निकालने फिर सीधा हो गया फिर पानी में डालने फिर तिरछा हो गया क्या बात क्या डंडा तिरछा हो जाता है हो नहीं जाता लेकिन पानी के माध्यम में किरणों का प्रवाह किरणों की धारा और दिशा थोड़ी सी झुक पानी की मौजूदगी इसलिए डंडा तिरछा दिखाई देने लगता और आप 10 दफे निकाल कर देखने की डंडा सीधा है 11वीं बार फिर डालें तो भी तिरछा ही दिखाई पड़ेगा आप ये मत सोचना कि हम 10 बार देख लिए कि सीधा है इसलिए 11वीं बार धोखा नहीं होगा अब की दफे सीधा दिखाई पड़ेगा तिरछा ही दिखाई पड़ेगा बुद्धि का एक माध्यम है समझाया तो जाता है बुद्धि से और समझा भी जाता है बुद्धि से सत्य है अद्वैत लेकिन समझ सदा द्वैत की होती है ट्रथ इज नॉन दुअर अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज डुअर सत्य तो है एक लेकिन समझ सदा होती है द्वैत की समझाना हो तो दो करने ही पड़ेंगे असल में जब भी कोई किसी को समझाता है तभी दो हो गए समझाने वाला और समझने वाले जहां आ गए वहां दो आ गए कोई समझा रहा है कोई समझ रहा है दो हो गए एक फकीर का मुझे स्मरण आता है एक फकीर के पास एक आदमी गया और उसने कहा कि मुझे कुछ सत्य के संबंध में कहो बांके बैठा रहा कुछ भी न बोला उस आदमी ने समझा कि शायद बहरा मालूम पड़ता है जोर से कहा कि मुझे सत्य के संबंध में कुछ कहिए लेकिन बांके वैसे बैठा रहा। लगा कि वज्र बहरा मालूम होता है हिलाया जोर से बांके को उस आदमी ने बाकी हिल गया उसने कहा कि मैं पूछ रहा हूं सत्य के संबंध में बाकी ने कहा मुझे सुनाई पड़ता है तो उस आदमी ने कहा जवाब क्यों नहीं देते तो बाकी ने कहा अगर मैं जवाब दू तो द्वैत हो जाएगा और अगर मैं चुप रहूं तो तुम समझोगे नहीं तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया कृष्ण को अगर अद्वैत की ओर इशारा करना हो तो मौन रह जाना पड़े लेकिन अर्जुन की समझ के बाहर होगा मौन और भाषा जब भी विचार शुरू करती तभी टूट शुरू हो जाती, तोड़ना नहीं पड़ेगा अनिवार्य रूप से बुद्धि खंडन करती है खंड करती है एनालिसिस करती है टुकड़े करती है इसलिए तो विज्ञान की जो पद्धति है वो एनालिसिस है तोड़ो खंड खंड करते जाओ और तोड़ते चले जाओ हर चीज को जिसको भी समझना हो तोड़ना पड़ेगा अभी पचास साल पहले डॉक्टर होता था तो वो पूरे आदमी का डॉक्टर होता था वह की बीमारी का इलाज कम करता था बीमार का इलाज ज्यादा करता था आपसे परिचित होता था भली भांति मरीज को पूरी तरह पहचानता था आज हालत बिल्कुल बदल गई अगर बाएं कान में दर्द है तो एक डॉक्टर के पास जाइए दाएं कान में दर्द है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाइए उसको आपसे मतलब नहीं है बस उस कान के टुकड़े से मतलब बाकी मरीज बेकार है हो या ना हो वो अपने कान की जांच करके। इसलिए आज मरीज की कोई चिकित्सा नहीं होती सिर्फ बीमारी की चिकित्सा होती है और इनमें बड़ा फर्क है टू ट्रीट ए डिसीज एन टू ट्रीट ए पेशेंट बहुत फर्क बात है क्योंकि तो जब मरीज कुछ चिकित्सा करनी हो तो करुणा की जरूरत पड़ती है और जब सब बीमारी की चिकित्सा करनी हो तो यह आंतरिकता पर्याप्त स्पेशलिस्ट जो है वो कान की जांच करके और लिख देगा कि क्या गड़बड़ विज्ञान जैसे विकसित होगा चीजें खंड खंड होती चली जाएंगी विज्ञान की प्रक्रिया बुद्धि की प्रक्रिया धर्म जैसे विकसित होगा चीजें जुड़ती चली जाएंगी खंड इकट्ठे होते जाएंगे विज्ञान का मेथड है एनालिसिस धर्म का मेथड है सिंथेसिस, जोड़ते चले जाओ इसलिए धर्म जब परम स्थिति को उपलब्ध होता है तो एक ही रह जाता है और विज्ञान जब परम स्थिति को उपलब्ध हो जाता है तो परमाणु हाथ में रह जाते हैं अनंत परमाणु और जब धर्म विकसित होता है तो अनंत अद्वैस्त एक ही हाथ जाता है कृष्ण की कठिनाई है और वो सब कृष्णों की कठिनाई है चाहे वो कहीं पैदा हुए हो जेरूसलम में कि मक्का में कि चीन में कि तिब्बत में कहीं भी पैदा हुआ हो कोई जानता हुआ आदमी उसकी कठिनाई यही है कि बुद्धि से कहते ही दो करने पड़ते हैं इसलिए कृष्ण दो कर रहे हैं अर्जुन की तरफ से इस बात को स्मरण रखना लहर की तरफ से दो कर रहे हैं कह रहे हैं कि प्रकृति है एक अर्जुन ये सारा काम प्रकृति कर रही इतना तू समझ और दृष्टा हो जाए अगर अर्जुन दृष्टा हो जाए तो एक दिन वो पाएगा कि न कोई प्रकृति है न कोई परमात्मा है एक ही है जैसे कि हम एक आदमी से कहें कि ये जो लहरें तुझे दिखाई पड़ रही है ये सागर नहीं है आपको ख्याल नहीं होगा आप सागर के किनारे बहुत बार गए होंगे लेकिन लहरों को देख के लौट आए और समझा कि सागर को देख के आए सागर को आपने कभी नहीं देखा होगा सिर्फ लहरों को देखा है सागर की छाती पे लहरें होती है सागर नहीं होता लेकिन कहते यही हैं कि हम सागर को देखते चले आ रहे सागर का दर्शन कर रहा है दर्शन किया है सिर्फ लहरों का सागर बड़ी गहरी चीज है लहरें बड़ी उथली चीज है कहां लहरों का उथलापन्न हो कहा सागर की गहराई पर लहरों को हम सागर समझ लेते हैं आप अगर मेरे पास आए और कहें कि मैं सागर का दर्शन करके आ रहा हूं तो मैं कहूंगा ध्यान रखो सागर और लहरें दो चीज तुम लहरों का दर्शन करके आ रहे हो इसको सागर में समझ लेना सागर बहुत बड़ा है बहुत गहरे भीतर छिपा है और अगर सागर को देखना हो तो तब देखना जब लहरें बिल्कुल शांत हो तब तुम झांक पाओगे आप मुझसे कह सकते हैं कि बड़ी गलत बात आप कह रहे हैं सागर और लहरें तो एक ही हैं, लेकिन ये उसका अनुभव है जिसने सागर को जाना जिसने लहरों को जाना उसका यह अनुभव नहीं तो कृष्ण की कठिनाई है वो तो सागर को जानते हुए खड़े है लेकिन अर्जुन तो लहरों पर जी रहा है उससे वो कहते हैं कि जिसे तू जान रहा है वो प्रकृति है इस लहरों के उथल पुथल को इस लहरों की अशांति को तू सागर मत समझ लेना ये सागर का हृदय नहीं सागर के हृदय को तो पता ही नहीं है कि कहीं लहरें भी उठ नहीं सागर के गहरे में तो पता भी नहीं है वहां कभी कोई लहर उठी ही नहीं इसलिए दो हिस्सों में तोड़ लेना पड़ता है ज्ञान में सब द्वैत गलत है अज्ञान में सब अद्वैत समझ के बाद अज्ञान में अद्वैत समझ के अति पार ज्ञान में द्वैत विदा हो जाता बचता नहीं फिर क्या किया जाए जब ज्ञानी अज्ञानी से बोले तो क्या करे मजबूरी में अज्ञानी की भाषा का ही उपयोग करना पड़ता है इस आशा में कि उसी भाषा का उपयोग करके क्रमशः इशारा करते हुए किसी घड़ी धक्का दिया जा सकेगा एक बच्चे को हम सिखाने बैठते उससे हम कहते हैं कि गा गणेश का अब सिकुलर गवर्नमेंट आ गई तो हम कहते हैं गा गधे का धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया अब गणेश को तो उपयोग कर नहीं सकते गधा सिकुलर है, धर्मनिरपेक्ष, गणेश तो धार्मिक बात हो जाएगी इसलिए बदलना पड़ा किताबों में पर गधे से या गणेश से गा का क्या लेना देना फिर बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हर बार जब भी पढ़ेगा कुछ तो क्या पढ़ेगा कि गा गणेश का गा गधे का? भूल जाएंगे गधे भी भूल जाएंगे गणेश भी भूल जाएंगे उगा बचेगा मुक्त हो जाएगा जिससे जोड़ के बताया लेकिन बताते वक्त बहुत जरूरी है अगर हम बच्चे को बिना किसी प्रतीक के बताना चाहें तो बता ना सकेंगे और अगर बड़ा होकर भी बच्चा प्रतीक को पकड़े रहे तो गलती हो गई वो पागल हो गया। दोनों करना पड़ेंगे प्रतीक से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी और एक घड़ी आएगी जब प्रतीक छीन लेना पड़ेगा। तो कृष्ण द्वैत की बात करेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और जब लगेगा कि अर्जुन उस जगह आया जहाँ द्वैत छीना जा सकता तो अद्वैत की बात भी करेंगे उस इशारे की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी लेकिन इस घड़ी तक अभी तक अर्जुन को भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए कृष्ण प्रकृति और परमात्मा दो की बात कर रहे हैं माया और परमात्मा में क्या भिन्नता है माया से ज्ञान कैसे व क्यों ढकता है जो माया में डूबे हैं उन्हें तो बड़ी भिन्नता है जैसे जो रात सपने में डूबा है उसे तो सपने में और जागने में बड़ी भिन्नता है लेकिन जो जाग गया है उसे सपने में और जागने में भिन्नता नहीं होती क्योंकि जाग के सपना बचता ही नहीं भिन्नता किससे इसको ठीक से समझ लिया एक रस्सी पड़ी है और मुझे सांप दिखाई पड़ रहा है तो जब तक मुझे सांप दिखाई पड़ रहा है तब तक तो रस्सी और सांप में बड़ी भिन्नता है भागूंगा नहीं सांप को देख कर भागूंगा रस्सी को देख के डरूंगा नहीं सांप को देख कर डरूंगा रस्सी को देख के मारने की तैयारी नहीं करूंगा सांप को देख के मारने की तैयारी करूंगा सांप पर पड़ पे जाए तो मर भी जा सकता हूं रस्सी पर पड़ पे जाए तो मरने का को अंधेरे में रस्सी सांप जैसी दिखाई पड़ रही है उससे अगर आप कहो कि रस्सी और सांप सब एक बेफिक्री से सजा, वो कहेगा माफ करो रस्सी और सांप एक नहीं रस्सी भी सांप दिखाई पड़ रही हो तो भी उसके लिए तो साफ ही है सांपों का जो लोग अध्ययन करते हैं वे कहते हैं कि संतानवे परसेंट सांप में जहर ही नहीं होता सिर्फ 100 में तीन सांपों में जहर होता लेकिन जिन सांपों में जहर नहीं होता उनके काटे हुए लोग भी मर जाते अब जहर होती नहीं तो बड़ा चमत्कार जब जहर नहीं है तो यह आदमी काटने से मर क्यों गया आदमी सांप के जहर से कम मरता है सांप ने काटा इस सम्मोहन से मरता है इसलिए तो जहर उतारने वाले जहर उतार देते हैं जहर वगैरह कोई नहीं उतारता अगर सांप बिना जहर का रहा तो मंत्र वगैरह काम कर जा और संतानबे परसेंट सांप बिना जहर के इसलिए बड़ी आसानी से उतर जाता है कठिनाई नहीं पड़ती इतना भरोसा दिलाना है कि तो उतार दिया चढ़ा तो था ही नहीं उतर जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि ना उतारा तो नहीं मरता आदमी आदमी मर सकता है। इसलिए काम तो पूरा हुआ आदमी को बचाया तो है ही इसलिए मैं मंत्र के खिलाफ में नहीं हूं जब तक नकली सांप से मरने वाले लोग हैं तब तक नकली मंत्र से जिलाने वाले लोगों की जरूरत रहेगी जरूरत है रस्सी पे भी पैर पड़ जाए और अगर आपको ख्याल है कि सांप है तो मौत हो सकती है मैंने सुना है गांव में एक फकीर रहता है गांव के बाहर और एक काली छाया अंदर जा रही उस फकीर ने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं मौत तू तो इस गांव में किस लिए जा रही है उसने कहा कि गाँव में फिले गा रही है और मुझे दस आदमी मारने ठीक महीने भर में कोई पचास आदमी मर गए फकीर ने का हद हो गई आदमी झूठ बोलते हैं बोलते है लेकिन मौत भी झूठ बोलने लगी अब तो परमात्मा का भी भरोसा करना ठीक नहीं है पता नहीं वो भी झूठ बोलने लगा हो जागता रहा कि कब लौटे तो पकड़ू एक रात मौत वापस लौटती थी ठहर हद हो गई इतना झूठ मुस्ल का दस हजार लोग मारने पचास तो मर चुके उस मौत में का मैंने दस मारे बाकी अपने आप मर गए बाकी घबराहट में मर गए मेरा कोई हाथ नहीं बाकी ये समझ के कि प्ले गई मर गए मैंने दस हजार मार के मैं जा रही थी बाकी चालीस हजार अपने आप मरे और आगे भी मरे तो मेरा कोई जुम्मा नहीं रस्सी और सांप एक नहीं है उसे जिसे रस्सी सांप दिखाई पड़ रही जगत जिन्हें दिखाई पड़ रहा है अभी उनसे ये कहना की जगत माया और परमात्मा एक है बड़ा कठिन है समझना कैसे एक हो सकते है एक नहीं जगत दिखाई पड़ रहा है तब तक परमात्मा है ही नहीं एक का सवाल कहा है माया ही है नींद है गहरी वही है जिस दिन नींद से कोई जागता है तो परमात्मा ही बसता है जगत नहीं बसता इसलिए बहुत कठिन पहेली है ये बहुत कठिन पहेली है पहली इसलिए कठिन है कि जिन लोगों ने जाना उन्होंने कहा परमात्मा ही है जगत नहीं पर हम जो जानते हैं जगत है उनसे पूछते ही गए कि कुछ तो बताओ जगत है तो ही शंकर कहते हैं कि जगत माया है माया मतलब नहीं पर हम पूछते हैं हम कैसे मान ले कि माया है पैर में कांटा गड़ता है तो खून निकलता है यूरोप में एक विचारा हुआ इंग्लैंड में बर्कली वो भी कहता था शंकर की तरह कि सब जगह इल्यूजन अपियरेंस दिखावा है, कुछ है नहीं वो डॉक्टर जॉनसन के साथ एक दिन सुबह घूमने निकला उसने डॉक्टर जॉनसन से भी कहा कि सब जगह माया है जॉनसन बहुत यथार्थवादी उसने पत्थर उठा के बर्क बर्क के पैर पर पे पटक दिया लहू लुहान हो गया पैर बर्कले पैर पकड़ के बैठ गए जॉनसन खड़ा है बगल में वो कहता है जब सब माया है तो पैर किस लिए पकड़ के बैठ पत्थर है ही नहीं कर से लोग पूछते हैं कि जगत माया है कैसे माने तुम भी तो भिक्षा मांगते हो भूख लगती है खाना भी खाते हो सोते भी हो कैसे माने संकर का बस चले तो शंकर कहें जगत है ही नहीं लेकिन लोग जिनसे उन्हें बात करनी है वो कहते हैं जगत है परमात्मा नहीं है तुम्हारा कहीं दिखाई नहीं पड़ता जगत तो दिखाई पड़ता है उल्टी बातें कहते हो जो है उसको कहते हो नहीं है और जो नहीं है उसको कहते हो है। तो शंकर क्या कहे शंकर कहते हैं परमात्मा तो है लेकिन ये जगत नहीं है लेकिन तुम्हें दिखाई पड़ता है माया का अर्थ है जो नहीं है और दिखाई पड़ता है जिस दिन तुम जानोगे उसे जो है उस दिन जो दिखाई पड़ता था और नहीं था वो खो जाएगा हो जाएगा संबंध कभी जोड़ना नहीं पड़ेगा जब तक जगत है जगत है परमात्मा नहीं संबंध का कोई सवाल नहीं जिस दिन परमात्मा होता है परमात्मा ही होता है जगत नहीं होता संबंध का कोई सवाल नहीं है इसलिए परमात्मा और माया के बीच कोई भी संबंध नहीं है रिलेटेड नहीं है संबंध हो नहीं सकता एक सत्य और एक असत्य के बीच संबंध हो कैसे सकता है नदी पर अगर हमें एक ब्रिज बनाना हो एक सेतु एक पुल बनाना हो एक किनारा सच हो और दूसरा किनारा झूठ हो पुल बना सकते हैं आप कैसे बनाइएगा पुल सच्चे किनारे पर एक हिस्सा पुल का रख जाएगा फिर दूसरे हिस्से को कहां रखिएगा और अगर दूसरा हिस्सा झूठ पे भी रखा जा सकता है तो फिर सच का भी शक हो जाएगा लेकिन संसार माया और ब्रह्म दोनों कभी आमने सामने खड़े नहीं होते किसी मनुष्य के अनुभव में लेकिन इस तरह के मनुष्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं एक का अनुभव ब्रह्म का और एक का माया का वो आमने सामने बातचीत करते हैं तब इन दो शब्दों का उपयोग करना पड़ता है वो जो ब्रह्म को जानता है उसे मानना तो पड़ता है कि जगत है क्योंकि सामने वाला कह रहा है कि है इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता अगर वो कह दे कि नहीं तब भी सामने वाला कहेगा कि जिसको तुम इतने जोर से कहते हो नहीं है वो कुछ तो होना चाहिए नहीं तो इतने जोर की जरूरत क्या है जब तुम कहते हो नहीं है तो तुम किस चीज को कह रहे हो कि नहीं है? किसी चीज को तो नहीं कह रहे हो मान लो नहीं है जगत लेकिन जिससे कह रहे हो वो तो है ये कठिनाई है संसार और सत्य माया और ब्रह्म आमने सामने एनकाउंटर उनका कभी होता नहीं उनका कभी कोई मिलन नहीं होता उनके बीच कोई संबंध नहीं है माया का मतलब है है कि जो नहीं है और दिखाई पड़ रहा है साफ दिखाई पड़ रहा है और नहीं है रस्सी है अब बड़ी कठिनाई है कि वो कहां से आ रहा है क्यों दिखाई पड़ रहा है कृष्ण कहेंगे वो तुम्हारा प्रोजेक्शन है तुम्हारी माया है तुमने ही किसी भय के क्षण में डर के क्षण में रस्सी को सांप समझ लिया है वहां कहीं है नहीं रस्सी और सांप के बीच क्या संबंध है कोई संबंध नहीं क्योंकि जो उठा लेगा जाके रस्सी देखेगा रस्सी है उसके लिए सांप खो गया संबंध कैसे बनाएगा जिसको रस्सी नहीं दिखाई पड़ती सांप दिखाई पड़ता है उसके पास रस्सी नहीं है संबंध कैसे बनाया गया ब्रह्म और माया के बीच कोई भी संबंध नहीं माया है ही नहीं सिवाय प्रोजेक्शन के प्रक्षेपण के मन की कल्पनाओं की क्षमता है कि हम फैलाओ कर लेते हैं फैलाव बड़ा कर ले सकते इतना फैल सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं उसमें हम जीते है। एक छोटी सी कहानी आज की बात में पूरी करूं या या। हमारा सपना कितनी ही बार टूटे हम फिर संभाल लेते हैं रोज टूटता है। सुबह टूटता है दोपहर टूटता है शाम टूटता है हम फिर थेगड़े लगा लेते हैं हम बड़े कुशलकारी हैं अपने सपने में थेगड़े लगाने में एक इच्छा हार जाती है कुछ नहीं पाते तत्काल दूसरी इच्छा निर्मित कर लेते हैं कारण खोज लेते हैं इसलिए हार हो गई अगली बार ऐसा नहीं होगा एक आशा खंडित हो जाती है दूसरी आशा तत्काल निर्मित कर लेते हैं जिंदगी रोज यथार्थ रोज हमारे प्रोजेक्शन को तोड़ता है लेकिन हम बनाए चले जाते हैं। निर्मित करे चले जाते हैं। मैंने सुना है सांझ एक दंपति अपने दरवाजे को बंद करने के ही गरीब है कि उसके चपरासी ने फिर भीतर आके कहा कि सुनिए 24 दो दर्जन बीमा एजेंटों को हम आज दिन भर बाहर निकाल चुके हैं पच्चीस कहता है भीतर आने के चौबीस लोगों को भगाया जा चुका है उस दनपति को भी दया आ गई उसने कहा अच्छा उस पच्चीस चौबीस दो अब दरवाजा दर्जन बीमा एजेंट आज में दरवाजे के बाहर से भगा चुका हूँ तुम्हें तो पता है तुम सौभाग्यशाली तुम भीतर आने दिया उस आदमी ने कहा की आई नो वेरी वेल सर बिकॉज आई एम डेम मुझे अच्छी तरह पता है क्योंकि वो 24 आदमी मैं ही हूं वो आदमी 24 दफे आ चुका है दिन भर में वो, वो एक ही आदमी है मुझे भली गांधी पता है। वो मैं ही हूं मालिक तो हैरान हो गया उसने कहा चकित करते हो तुम तुम अभी तक थके नहीं उस बीमा एजेंट ने कहा कि कौन कब थकता है कोई थकता है कितनी ही आशाएं निराशाएं हों फिर भी लगता है कि शायद एक माहौ एक बारो चाल को हम फैलाए चले जाते मौत भी सामने आ जाए तो भी हम मौत के पार प्रोजेक्शन को फैलाए चले जाते मरता हुआ आदमी सोचता है गाय को दान करने स्वर्ग में इंतजाम हो जाए प्रोजेक्शन फैला रहे हैं अभी भी मौत दरवाजे पे खड़ी है लेकिन उनकी फिल्म का प्रोजेक्टर अभी काम कर रहा है वो बंद नहीं हो रहा वो फैलाया चले जा रहा है वो सोच रहे हैं कि चारा ने किसी ब्राह्मण को दे दे तो भगवान को बता सकेंगे कि चारा ने एक ब्राह्मण को दिए थे जरा अच्छी सी जगह और अगर आपके मकान में हो सके तो बहुत अच्छा यही ठहरा लंदन में लंदन यूनिवर्सिटी का मेडिकल हॉस्पिटल हौस, हर तीन महीने में वहां एक अजीब घटना है उस हॉस्पिटल की हर तीन महीने में ट्रस्टीज की बैठक होती है अगर कभी आप उस बैठक को देखें तो बहुत हैरान होंगे, थोड़ी देर में चकित हो जाएंगे आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की की जगह जो आदमी चेयर पर बैठा हुआ है कुर्सी पर बैठा हुआ है अध्यक्ष की न तो हिलता न दुलता न उसकी पुतली हिलती बहुत हैरान होंगे थोड़ी देर में आपको शक होगा कि आदमी जिंदा है जब आप पास जाएंगे तो पाएंगे वो और तो मुर्गा लाश रखी सौ साल से जेरेमी बेंथम नाम के आदमी ने वो हॉस्पिटल बनाया फिर वो अपनी वसीयत में लिख गया कि ये मैं मरने के बाद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं अस्पताल बनाऊं और अध्यक्षता कोई और करे इसलिए मेरी लाश को यहां रखना और मैं ही अध्यक्षता करूंगा जब भी ट्रस्टी की बैठक हो प्रेसिडेंट में ही रहूंगा तो अभी भी उसकी लाश रखी हुई है सामने प्रेसिडेंट की तख्ती उसके रखी रहती है। हर बार जब प्रेसिडेंस की बैठक पूरी होती है तो किसी मसले पर वोटिंग होती है तो उनको लिखना पड़ता है द प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट बट नॉट वोटिंग मौजूद है सभापति लेकिन वोट नहीं कर रहे हैं ये 100 साल से चल रहा चलता आदमी का पागलपन, ऐसा हमारा सारा मन है इसको हम फैलाया चले जाते इस मन से जागे बिना कोई प्रभु की यात्रा पर नहीं निकलता है।